श्री गणेशा नमः श्री नमः आज गजानंद जी का आध्यात्मिक स्वरूप और आदि आदिदैविक स्वरूप हम लोग थोड़ा सा समझेंगे भगवान राम मर्यादा अवतार हैं और भगवान कृष्ण प्रेमा अवतार हैं भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं आवेश अवतार प्रवेश अवतार मर्यादा अवतार ज्ञान अवतार कपिल अवतार्य भगवान का ज्ञान अवतार है राम जी का अवतार्य मर्यादा अवतार है कृष्ण का प्रेमा अवतार है नरसी अवतार आवेश अवतार है साड़ियों में अवतरित हो जाना यह प्रवेश अवतार है और भगवान के अवतार भक्तों के हृदय में भी होते हैं अंतरयामी अवतार प्रेरणा अवतार साक्षी अवतार अर्चना अवतार अर्चना अवतार में भगवान भक्त के पराधीन होते हैं भक्त जिस वक्त अर्चना पूजा करे और जिस भाव से भगवान को माने भगवान उसको उसी भाव से पुष्ट करते हैं सालिग्राम में नारायण का रूप की भावना करे तो कर सकता है शिवलिंग में शंब सदा चंद्रशेखर की भावना करे वो कर सकता है अर्चना अवतार में भगवान की अर्चना पूजा करने वाला भक्त साधक जो भी पत्रम पुष्पम प्रेम से अर्पण करता है उसका वो, वो स्वीकार होता है भाव रूप से भगवान के अर्चना अवतार के साथ साथ आयुध अवतार भी होते हैं बहुत सारे भगवान के अवतारों में एक गणपति अवतार भी है जय राम जी की जय राम जी बोलना पड़ेगा कंजूसी से काम नहीं चलेगा पौराणिक कथा को देखें तो ऐसा आता है कि माँ पार्वती ने अपने योग शक्ति से गणपति नाम के पुत्र का सर्जन किया और स्नानागार में गई कोई आ न पाए अंदर अब उस बालक को पता नहीं कि ये शिवजी मेरे पिता हो गए रोक दिया शिवजी को और शिवजी को हुआ कि ये न और मेरे को रोकता मेरे घर में प्रवेश होने को श्रुति और सुमृति कहती है कि पिता से दस गुनी सेवा और आज्ञा मां की पालनी चाहिए इस बालक अवतार ने मातृ आज्ञा को इतना महत्व दिया कि शिवजी इनके होते हुए अंदर नहीं जा सकते थे आखिर शिवजी ने उनको मस्तक छेदन किया भीतर गए परिस्थिति का पता चला शिव जी सोचते कि बालक लगता तो छोटा है लेकिन इसकी निष्ठा बहुत बड़ी शिवजी चाहते तो वही मस्तक लगा सकते थे लेकिन शिवजी ने गणों को कहा जाओ बड़ा मस्तक ले आओ बड़ा मस्तक हाथी का ले आए और धर दिया विधर्मी लोग मजाक उड़ाते हैं परदेश में हम गए तो हमारे हिंदू लड़कों का ब्रेन वॉश करने के लिए वहां के लोग उनको बोलते तुम्हारा गॉड कैसा तुम्हारा भगवान कैसा हाथी का सिर भगवान का है? ऐसा भगवान उन मूर्ख बच्चों को पता नहीं जो हिंदू बच्चों की श्रद्धा तोड़ते हैं, कि तुम अभी सर्जरी का जो आविष्कार कर रहे हो उससे कई गुना आगे की सर्जरी भारत के भगवान और ऋषियों ने और भारत के मनुष्यों ने खोज रखी थी मनुष्य का सर तो सर्जरी करके मनुष्य की किडनी मनुष्य में फिट कर दिया मनुष्य का अंग मनुष्य के साथ जोड़ दिया लेकिन हाथी का सिर मनुष्य पर रखा जा सकता है योग सर्जरी का कितना आविष्कार रहा होगा जयराम जी की ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है निष्ठावान बालक है जैसे कोई व्यक्ति गणमान्य होता है गणमाना लोक गण दूसरो इंद्रियों का गण तो इंद्रियों का गण कहो लोगों का गण कहो गणानाम पति ही थी गणपति ये गणों का स्वामी होने के काबिल है भले बालक है लेकिन ये सेवक होकर तो खड़ा है लेकिन निष्ठा इसकी स्वामी होने की है गणपति जी गणपति जी का सिर हाथी मुखा है गणपति और सवारी बिल्कुल नन्ही चूहे की गजब कर दिया भारतीय संस्कृति ने ऐसे भगवानों का अवतरण करवा दिया कि थोड़ा भजन करे तो तुरंत बुद्धि में प्रकाश हो के ऐसा कैसे इतने बड़े भगवान और चूहे पे क्यों बैठे होंगे कैसे बैठे होंगे तो खाली पूजा में अर्चना में अथवा प्रतिमा में रुक न जाए इस बात को पूछने के लिए संत के शरण पहुँच जाए और सत्संग मिले तो गणपति का वास्तविक तत्व आत्म रूप में समझ मुक्त हो जाए आदमी अथवा तो गणों के पति हम कैसे हो सकते हैं यह भी कथा में वो समझ सकता है गणपति हाथी मुखा है बड़ा सिर है जो गण का स्वामी होना चाहता है उसको मस्तिष्क बड़ा रखना चाहिए जय राम जी की नेरो माइंड से काम नहीं चलेगा जरा जरा बात में संकीर्णता से काम नहीं चलेगा विशाल ब्रेन होना चाहिए बड़ा मस्तक होना चाहिए गणपति के कान भी बड़े हैं सुपड़े जैसे सुपड़े में धान छानते हो अच्छा अच्छा सही सही धान रह जाता है और कूड़ा कचरा निकल जाता है ऐसे ही गणों का जो स्वामी है कुटुंब का अग्र है उसके कानों पे तो दुनिया भर की बात आएगी लेकिन छान छान कर सार बात लेना बाकी की बात फेंक देना तभी तुम्हारे कुटुंब का समाज का गणपति पद चलेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा जयराम जी की बोलना पड़ेगा भगवान गणपति की सूंढ लंबी है नासी का लंबी अर्थात जो गणों का अग्रगण्य है जो कुटुंब का समाज का अगवा है उसको जहां सुगंध आनी चाहिए बाथमी मिलनी चाहिए समाज क्या कह रहा है लोकमत क्या हो रहा है वातावरण क्या चल रहा है उसको गंध आनी चाहिए उसे गंध रखनी चाहिए अर्थात उसे नासिका दूर तक पहुंचे ऐसी बुद्धिमता करनी चाहिए फिर गणपति जी को मोदक प्रिय करा गणों का अथवा समाज का अगवा वही हो सकता है जो औरों के सत्कर्मों में अनुमोदन करे मधुर वाणी बोले मिठास और पुष्टि करने वाला व्यक्ति जिसके हाथ में माधुर्य और पुष्टि है उसी को लोग मानेंगे पूजेंगे और उसी के पास रिद्धि सिद्धि रहेगी जिसके पास कड़वास और कमजोरी है उसके पास रिद्धि सिद्धि नहीं रहती है उसके पास माधुर्य नहीं रहता है तो जीवन में मधुरता और सामर्थ्य ये मोदक का प्रेरक है गणपति जी का चूहा क्यों सवारी इतने बड़े भारी गणपति और नन्हे चूहे पर कैसे बैठते होंगे बाबा जी ये बात समझ में नहीं आती अचूह तो बिल में जाता है जिस किसी के घर में घुस जाता है तो गणपति क्या जिस किसी के घर में घुसते होंगे ये बात समझ में नहीं आती ऐसा ये अवतार है रामा अवतार ने तो अपने ज्ञान से विचारों से मर्यादा की लीलाओं से जगत को देश को तो क्या विदेश को भी भूमंडल को आलोकित किया श्री कृष्ण के अवतार ने तो गीता और माखन चोर लीला से लेकर माधुरी लीलाओं से लेकर लोगों का मन जीता लेकिन गणपति अवतार ने तो अपने रूप आकृति और आयोध और सवारी के द्वारा दुनिया भर का चित्त अपनी ओर आकर्षित करके उनको सूक्ष्म ज्ञान देने की प्रेरणा दी अपने वेशभूषा सिर पैर और महाराज लड्डू आदि तो ठीक चूहे को रखकर उन्होंने सबका ध्यान खींचा अपने वेशभूषा और आकृति के द्वारा जिस भगवान ने ध्यान खींचा समाज का ज्ञान के तरफ उस भगवान का नाम गणपति भगवान है गणानाम पति गण पति गणपति ही गणों का जो पति है इंद्रिय गणों का पति अथवा सामाजिक गणों का जो अगवा है ऐसे ही तुम्हारे मन बुद्धि इंद्रियों का जो सार तत्व है वो चैतन्य अब वो चैतन्य साकार रूप लेकर आए और फिर चूहे पे कैसे भगवान सवारी करते अर्थात वो बता रहे हैं कि जो कुटुंब का समाज का अगवा हो गणों का स्वामी हो रिद्धि सिद्धि हो सामर्थ्य हो योग्यता हो गणपति जी की योग्यता अद्भुत भगवान वेदवासी ने आवाहन किया भगवान गणपति का गणपति जी आए बोले प्रभु मैं समाधि करके श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन करता हूं जो मैं बोलता जाऊं वो श्लोक आप लिखते जाए गणपति जी इतने बुद्धिमान के श्लोक तो लिखते हैं लेकिन तुम बोलते हो मैं श्लोक लिखता हूँ बीच का समय बचता क्या किया जाए समय का सतुपयोग होना चाहिए कुटुम्ब का समाज का अगवा हो वो समय को रजोगुण तमोगुण में बर्बाद न करे समय का सदुपयोग करने की जिसकी दृष्टि तत्पर होती वो जरूर आदमी अगवा हो ही जाता है आगे आ ही जाता है व्यास जी ने कहा प्रभु मैं जो बोलूं वो आप लिखिए और बीच में अगर समय बचता है तो मेरे बोलने में कहीं गलती न हो जाए उसको आप चेक करते हुए लिखिए और 18000 श्लोक लिखकर गणपति जी ने हमको श्रीमद् भागवत जैसा अमृत देने में सहयोग किया है ऐसा घोर कलिकाल फिर भी लोगों को सुख शांति आनंद हजारों लाखों की तादाद में लोग सुनकर अपने पाप ताप मिटाकर कर हृदय में शांति का अनुभव करते ऐसा अद्भुत ग्रंथ किसी व्यक्ति का सर्जन नहीं व्यक्ति के स्वरूप में जो अव्यक्त परमात्मा गणपति है और अव्यक्त पर परमात्मा व्यास के हृदय से प्रकट हुए उन्ही के कृपा ऐसी श्रीमद भागवत मिला है समाज को बाबा जी ये सब हम मानते हाथ जोड़कर स्वीकार करते लेकिन गणपति जी को वाहन चूहा क्यों दिया गया जय राम जी बोलना पड़ेगा गणपति की सवारी के दूसरी सवारी नहीं मिली होगी कि चूहे की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता आपकी पार्वती और पिता महादेवा एक दंतु दयावंतु चार भुजाधारी मस्तक में सिंदर सु और चूहे की सवारी ये चूहे की सवारी क्यों बताओ ना प्लीज बताओ ना जय राम जी भैया क्या बताए भारतीय संस्कृति ने इतने सूक्ष्म आविष्कार किए हैं और बुद्धि की ऐसी पराकाष्ठा के उन्होंने दीदार कराए हैं दर्शन शास्त्र में सिर झुके बिना नहीं रहता गणपति जी का पेट मोटा क्यों है वक्रतुंडाय तुंडाए धीम गणेश गायत्री में वक्रतुंडाय शब्द क्यों आया और ये चूहे पर क्यों आया ये सवाल बाबा जी है चूहे वाला तो मैं बताता हूं जरा वेट प्लीज अर्थात जो इतना बड़ा रिद्धि सिद्धि का स्वामी है गणों का पति है ऐसे व्यक्ति को शूद्र से शूद्र छोटे से छोटे जीव का भी अपने देवी कार्य में उपयोग करना चाहिए और चूहा जिस किसी के घर में जा सकता है बिल में जा सकता है अर्थात तुम्हारी वहीकल अथवा तुम्हारा आयोजन ऐसा हो कि तुम्हारा फायदा जिस किसी के घर पहुँच सके और जिस किसी जगह पर तुम्हारा संदेशा अथवा वाहन जा सके ऐसी तुम्हारी सूक्ष्म व्यवस्था होनी चाहिए दूसरा अर्थ ये कि शूद्र से शूद्र जीव को भी वो अपने साथ रखते हैं बड़पन में छक नहीं जाते हैं जय राम जी की आज के मनुष्य को अगर फियाट गाड़ी या मर्सडी गाड़ी और ड्राइवर मिल जाता है तो अपने को बड़ा मान लेता है और एक दिन ड्राइवर नहीं आया तो गाड़ी कौन चलाएगा इज्जत का सवाल है अरे गाड़ी से तेरी इज्जत ड्राइविंग करने से तेरी इज्जत चली जाती है या गाड़ी जाने से आने से तेरी इज्जत बनती बिगड़ती तो तेरी इज्जत नहीं हुई वो तो उस लोहे की इज्जत हुई तेरी इज्जत की तो कोई वैल्यू नहीं रही पैसा मिलने से आदमी अपने को बड़ा मानता है तो अपना बड़प्पन नहीं रहा पैसे का बड़प्पन कुर्सी आने से अपने को बड़ा मानता है तो अपना बड़प्पन दब गया कुर्सी का बड़प्पन आया रूप लावण्य से अपने को बड़ा मानता है तो रूप लावण्य चला गया तो बड़पन चला जाएगा तुम्हारा बड़पन जड़ वस्तुओं के आधार नहीं होना चाहिए तुम्हारा बड़पन अपने गणों के इंद्रियों के स्वामी आत्मा के कारण होना चाहिए और वो बड़पन शाश्वत रहता है थोपा हुआ बड़पन है बाबा जी वक्र ये क्यों गणपति जी वक्रतुंड क्यों ओमकार से आकृति मिलती उनकी गणपति जी कहते हैं कि जहाँ लोकनायक और सज्जन लोक बहुजन हिताए बहुजन सुखाए प्रवृत्ति करते हैं वहाँ दुर्जन दुष्ट उनकी मखोल भी उड़ाते हैं मजाक भी करते हैं, और कभी कभी उनके देवी कार्य में विक्षेप भी करते इसलिए सज्जनों को अति सज्जन होकर बाहर से नहीं दिखना चाहिए कभी कभी सांप में जहर नहीं भी होता है फिर भी सब सांपों को जहरी समझ लोग किनारा करते हैं ऐसे ही सज्जन में द्वेष नहीं होता है वक्रता नहीं होती तो लोग उनका शोषण कर लेंगे इसलिए सज्जनों को कभी कबार दुर्जनों के बीच में फुफाड़ा मारना चाहिए वक्र दिखावा करना चाहिए जय राम जी की नहीं तो लोक जीने नहीं देंगे बुद्धू समझेंगे भगतला समझेंगे और प्रॉब्लम खड़ा कर देंगे श्रीमदभागवत के पहले स्कंद में परीक्षक ने प्रश्न पूछा है सुखदेव जी से कि हे प्रभु जिसके पास थोड़ा ही समय हो मुझे श्राप मिला है सात दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है तो मनुष्य को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है और मुझे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए यह प्रश्न श्रीमद्भागवत के पहले स्कंद में आता है इस प्रश्न को सुनकर इस प्रकार के और प्रश्नों को सुनकर सुखदेव जी महाराज प्रसन्नता व्यक्त करते हैं के महीपति तुम धन्य हो सामान्य आदमी तो खान पान में संग्रह में और भोग में ही अपने जीवन को नष्ट कर देता है मनुष्य अपने ज, मनुष्य जन्म की कीमत ही नहीं जानता है कितना भी अच्छा और सज्जन दिखे फिर भी व्यवहार में तो कुछ न कुछ कुटनीति करनी ही पड़ती और वो कुटनीति के व्यवहार में और लेन देन के कलह में सारी जिंदगी खो देता है परीक्षा रात्रि तो मनुष्य की शयन में खत्म हो जाती और दिन रोजी रोटी और बाकी का थोड़ा समय बचे तो इसने ये करा उसने वो किया इसकी बहू ऐसी है इसका ससुराल ऐसा है इसकी सासू ऐसी है उसकी देराणी ऐसी है उसका नाक लंबा है उसका नाक चीनी है उसका फलाना है लेकिन तुझे क्या मिलेगा इस लड़की की मंगनी हुई है वो फलाना लड़का भाई लड़का तो ठीक है लेकिन लड़की का नाक जरा चौच जैसा लगता है अब ऐसी फालतू भातों में खोपड़ी क्यों खपाना जैसा है ऐसा है तुझे उससे क्या लेना देना और कोई भी नाक ऊंचा करके देखो तो अंदर लीट मिलेगी और क्या मसाला मिलेगा उन चक्कर में क्या पढ़ो तुम तो मनुष्यों को समय तो आधा तो शैन में रात्रि शहन में जाती है दिन रोजी रोटी और घर के काम धंधों में थोड़ा बहुत समय मिलता है तो पर पीड़ा अथवा पर और प्रचार में खत्म कर देते वे धनभागी हैं जो अपना जीवन मूल्यवान समझकर ते सभाग्या मनुष्य ते सभाग्या मनुष्य सभाग्या मनुष्य शु ते सभाग्या मनुष्य कृतार्थ नृप कृतार्था नृपनिश्चय सुमरंती सुमारयंती सुमरती सुमारयंती हरे नाम कली हरे नाम कली वे सौभाग्यशाली हैं लोग जो हरि नाम का सुमरण करते हैं करवाते हैं वे सचमुच में धन भाग्य है वे बड़ भागशाली हैं जो हरिनाम सुमरण करते कराते परीक्षत के प्रश्न की प्रशंसा करते हुए सुखदेव जी महाराज उस परीक्षित राजा के प्रश्न का उत्तर देते हैं वहां से भागवत का दूसरा स्कंध प्रारंभ होता है सुखदेव जी कहते हैं तस्मात हे राजन जो अभय पद को प्राप्त कराना चा, करना चाहता है उसको सर्व आत्मन भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए कीर्तन करना चाहिए मनुष्य के लिए ये मुख्य कर्तव्य है पेट भरना ये गौण कर्तव्य है लेकिन दिल को दिल भर के ज्ञान और सत्संग से भरना ये मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है दो प्रकार के कर्तव्य हैं, एक ऐहिक कर्तव्य होता है और दूसरा वास्तविक कर्तव्य होता है फेरे फिरे शादी किया पत्नी का भरण पोषण करना ये ऐहिक कर्तव्य पति का है पति दुकान पर नौकरी पर जाता है तो पत्नी उसको नहाने में वस्त्र देने में या भोजन देने में सहयोग करे ये पत्नी का कर्तव्य होता है ये ऐहिक कर्तव्य है कि पति कमा के पत्नी के घर के व्यवहार में सहयोग करें और पत्नी घर का काम आदि करके पति को दुकान और ऑफिस जाने में सहयोग करें ये सामाजिक कर्तव्य है इन कर्तव्यों को निभाते निभाते युग बीत गए फिर भी मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटा इस सामाजिक कर्तव्य के साथ साथ एक वास्तविक कर्तव्य है जैसे अन्न से पेट को भरा जाता है ऐसे सत्संग और कीर्तन से हरी के गुणगान से अपने दिल को भर दे और वो मुख्य कर्तव्य राजन मनुष्य का है तस्त सर्व आत्मन भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य की स्मृतव्यो है राजन इसलिए सब काल में भगवान श्री हरि का श्रवण करना चिंतन करना सुमरण करना और इस अभ्यास से मनुष्य को मृत मरते समय भी श्री हरी की स्मृति बनी रहे मनुष्य को चाहिए कि थोड़ा समय एकांत में चला जाए और उस एकांत का फायदा उठाकर श्री हरी के सुख को अपने मन में भरे और फिर सामाजिक काम करे और सामाजिक कार्यों से फिर थोड़ा एकांत में चला जाए महीने दो महीने कुछ दिनों के लिए वो श्री हरि के प्रसाद को अपने हृदय में विकसित करें और व्यवहार में सर्वकाल श्री हरि का चिंतन सुमरण और श्रवण करना चाहिए क्योंकि राजन ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है शरीराणि शरीराणि शरीरा अ शरीरा वैभव नाश्वत वैभव नाश्वत निहो मृत्यो नि मृत्यु कर्तव्यो धर्म धर्मसंग्रह कर्तव्यो धर्म धर्मसंग्रह अनित्यानी शरीरी ये सारे शरीर जो हैं अनित्य हैं। पहले नहीं थे बाद में नहीं रहेंगे जैसे ये माला आज से एक हफ्ता पहले नहीं थी पुष्पों की माला एक हफ्ता के बाद ये इस पोजिशन में नहीं रहेगी ऐसे इस माला का एक फूल एक हफ्ता पहले ऐसा नहीं था एक हफ्ता के बाद ऐसा नहीं रहेगा ठीक इसी प्रकार हम लोगों का शरीर पचास वर्ष साठ वर्ष पहले नहीं था पचास वर्ष के बाद नहीं रहेगा ये माला पहले नहीं थी बाद में नहीं रहेगी अभी भी नहीं के तरफ जा रही है ऐसे ही व्यक्ति और समाज रूपी माला पहले नहीं थी बाद में नहीं रहेगी अभी भी हर लोग हर व्यक्ति हर समाज नहीं के तरफ जा रहा है मौत के तरफ जा रहा है आदिवासी इलाकों में नाना भीमाना राजस्थान में सिरोही डिस्ट्रिक्ट में भंडारा किया और कोई भागता हुआ कि बापजी बापजी तलाव तलाव सुख गया बरसादी तालाब मैं क्या कब सूखा बोले अभी सूखा नहीं जब से वो भरा था फिर रोज सूखना शुरू हुआ सूखते सूखते अभी पूरा हुआ बाबा जी फलाना आदमी मर गया कब मरा के अभी मरा ना वो जब से जन्मा था रोज श्वासो श्वास खर्च करते करते करते करते जैसे बर्फ का पार्सल फैक्ट्री से निकला फिर गलते गलते गलते अब पूरा हुआ ऐसे वो आदमी रोज मरते मरते मरते अभी उसका मरना पूरा हुआ कोई चालीस साल मरकर बैठे हैं तो कोई पैंतालीस साल तो कोई पचास साल मरकर बैठे हैं कोई तिरपन साल मरकर बैठे हैं हम लोग हर रोज मर रहे हैं सही बात तो यह है कि आप कथा में आए उस वक्त जो तुम्हारी आयुष थी अभी उसमें से एक आध घंटा कम हुआ एक एक मिनट करके एक एक सेकंड करके अपनी जिंदगी रोज खत्म हो रही है हर क्षण खत्म हो रही है हम रोज मर रहे हैं एक एक दिन करके एक एक सप्ताह एक एक महीना करके मर रहे हैं आज है मेरा बर्थडे है रो एक साल तुम मर गए जयराम जी के बर्थडे है खुशियां मना रहे खुशियां तो वो मनाए जिसने बर्थ का अपना फायदा ले लिया नहीं तो रोना चाहिए बर्थडे है और आज तक वो काम नहीं किया जो मुख्य कर्तव्य था तो वास्तव में देखा जाए कि हम रोज मर रहे सेकंड सेकंड मिनट मिनट सप्ताह सप्ताह महीना महीना साल साल करके हम मर रहे पूछो क्या हाल है बड़े मिया बोले क्या करे बाबा जी तुम्हारी दुआ से जी रहे जी क्या रहे हो खाक जी रहे हो मर रहे हो मरो मरो सबको कहे मरना न जाने कोई एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो इस आवर रामचंद्र की जय शरीर मर जाए उसके पहले अपना मुख्य कर्तव्य पाल के अपने अहम को उस आत्मा में मार डालिए यही मुख्य कर्तव्य है राजन मनुष्य का तस्मात सर्व कालेषु श्रोतव्य मंतव्य नित उस भगवान के स्वरूप का श्रवण करो उस परमात्मा के स्वरूप का मनन करो उस परमात्मा के स्वरूप का नित ध्यासन करते करते अपने हृदय में छुपे हुए दिल में दिल को छुपे हुए आनंद को प्रकट करो यही मुख्य कर्तव्य है और मनुष्य को जब मरण काल समीप आए तो मित्र कुटुंबी सगे नाते गोतों को न बुलाकर एकांत में मरना चाहिए अकेले में मरना चाहिए जो भीड़ में मरेगा तो किसी न किसी की याद और किसी न किसी के चिंतन में चला जाएगा तो फिर दोबारा वही झंझट में पड़ेगा इसलिए एकांत में मरना चाहिए आया अकेला जाएगा अकेला तो कभी एक दो घंटा रोज अकेले में बैठकर श्री हरि का ध्यान धरना चाहिए जप करना चाहिए और भगवान के श्री विग्रह को देखते देखते एक टक देखते देखते आंख बंद करें फिर वो भगवान का स्वरूप दिखने लग जाए फिर इधर उधर हो गया तो फिर भगवान को देखें अथवा तो भगवान का जो ज्ञान स्वरूप है उसका विचार करें अथवा तो श्वास भीतर जाता है शांति बाहर आता है एक भीतर जाता है राम बाहर आता है दो स्वास भीतर जाता है आनंद बाहर आता है तीन श्वास भीतर जाता है शांति बाहर आता है चार इस प्रकार के पचास से सौ श्वास हर रोज गिने तो आज तक जो कुछ मिला है वो तुमको बिल्कुल छोटा देखेगा जो ये प्रयोग करने से तुमको आंतरिक सुख मिलेगा उसके आगे आज तक का जो मिला है बिल्कुल नन्ना हो जाएगा मन की एकाग्रता से और आत्मिक विकास से जो आत्मिक धन मिलता है उसके आगे बाहर का धन कोई महत्व नहीं रखता है बाहर का धन बाहर के शरीर की सुविधाओं में काम आता है तुम्हारे काम नहीं आता है जय राम जी की। जो जल जाने वाला शरीर है जो दफनाने वाला बॉडी है उसी के काम बाहर का मकान आएगा उसी के काम बाहर की गाड़ी रुपया पैसा आएगा तुम्हारे काम नहीं आता शरीर को अन्न की आवश्यकता है शरीर को आवास की आवश्यकता है शरीर को जल की आवश्यकता है शरीर को वस्त्र की आवश्यकता है ये शरीर की आवश्यकता है तुम्हारी आवश्यकता और चीज है।, है, है तुम्हें आत्मज्ञान की जरूरत है तुम्हें शांति की जरूरत है तुम्हें आनंद की जरूरत है और तुम्हें मुक्ति की जरूरत है यह तुम्हारी आवश्यकता है तो एक होती है बॉडी की आवश्यकता और दूसरी होती है जीवात्मा की आवश्यकता तो जीवात्मा बुद्धिमान वही है जो अपनी आवश्यकता पर ध्यान दे वो ड्राइवर महामूर्ख है जो सारा दिन गाड़ी में पेट्रोल ऑयल डीजल भरता रहता और खुद खुद कभी कुछ खाता ही नहीं तो कितने दिन गाड़ी चलाएगा दिमाग चकरा जाएगा गाड़ी सहित एक्सीडेंट करेगा ऐसे ये शरीर रूपी गाड़ी को तो खिलाता पिलाता है और अपने आत्म सुख का फायदा नहीं लेता तो एक्सीडेंट हो, हो रहे जरा जरा बात में झगड़े हो रहे जरा जरा बात में बीमारियां हो रही और अंत में ये गाड़ी ओ, बिना टाइम के ही रवाना हो जाती है रेलवे उठने का टाइम होता है प्लेटफॉर्म नंबर सो हवाई जहाज टर्मिनल नंबर फलाने से फलाना 702 जाएगा अथवा 313 टर्मिनल नंबर सो से जाएगा हवाई जहाज चलने का भी जगह होता है एयरपोर्ट ट्रेन उठने का भी प्लेटफॉर्म होता है बस उठने का भी बस अड्डा होता है लेकिन ये तुम्हारी गाड़ी कब कहा से उठ के चल दे सदा के लिए कोई पता नहीं रसोईगढ़ से रवाना हो जाए की दुकान पे बैठे बैठे गड्ढी रवाना हो जाए कि बात करते करते ढल जाएं कि महाराज खाते खाते ढल जाएं कोई पता नहीं कुंभार के घर का घड़ा लाकर तुम अपने घर में रखो साल भर के बाद अपने गोदाम से आप वो घड़ा दे सकते हो लेकिन ये ब्रह्मा जी का घड़ा साल भर के बाद ऐसे का ऐसा नहीं रहेगा और रहे कि न रहे इसकी भी कोई गारंटी नहीं कुंभार के घड़े की तो गारंटी मिल सकती है लेकिन ब्रह्मा जी के घड़े की गारंटी नहीं है तुम फिकर मत करना मैं बैठा हूं तुम फिकर नहीं करना मैं बैठा हूं छाती ठोक कर सेठ गया और आधे घंटे के बाद टेलीफोन आया कि सेठ पहुंच गया अभी तो छाती ठोक रहे थे पैसा घटे गुटे तो परवा मत करना तुम अपने बेटे की शादी करो फिकर मत करना मैं बैठा हूं मैं बैठा हूं मैं बैठा मैं बैठा छाती कूट के गया आधा घंटे के बाद फोन आया कि वो तो सीधे रवाना हो गए एक जगह कथा में जा रहे थे किसी ने कहा बाबा जी वो फलाना बूढ़ा बहुत बीमार है मैं कहा अच्छा सत्संग करके आते फिर देखते हैं कुछ इलाज होगा तो बता दें सत्संग करके गए रास्ते में बूढ़ा कहाँ गया बोले बाबा जी वो तो ये पढ़ा है पूरा चला गया अभी तक तो कहते कि चलने की एक कदम चलने की ताकत नहीं क्या इतनी शक्ति आई कि दुनिया से चल दिए तुम और दुनिया से चला गया इसलिए हे राजन मनुष्य का कर्तव्य है तस्मात सर्व कालेषु श्रोतव्य मंतव्य नित ध्यासितव्य सर्व काल में श्री हरे का श्रवण करे मनन करे कीर्तन करे नित ध्यासन करे और भगवताकार हरिकार ईश्वर आकार वृत्ति को बनाए इसी से इस जीवात्मा का कल्याण है तो दो प्रकार का कर्तव्य होता है एक होता है ऐहिक कर्तव्य दूसरा होता है वास्तविक कर्तव्य तुम भाई से बहन से कुटुम से दोस्त से जमाई से जीवन भर निभाते रहो और कभी थोड़ा लेन देन में गड़बड़ हुई तो कोनी लगी और दोस्ती भगी जयराम जी की। कितना भी पति और पत्नी के बीच प्रेम हो लेकिन किसी बात पे शंका हो गई डाइवर्स दे दिए हो गया कर्तव्य पूरा किसी भी दोस्ती में कुछ थोड़ी सी शंका आ गई हो गया गड़बड़ लेकिन दूसरा है जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलने का मुख्य कर्तव्य वो हजार हजार तुम गलती करो हजार हजार जन्मों में तुम उसको भूलते रहो फिर भी वो परमात्मा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता जो तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ता उसको मिलने की रीत जानना और उससे मुलाकात करना ये तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है ईश्वरों सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति सबके हृदय में है तो आप सुबह उठिए थोड़ी देर भगवान से मन ही मन बात करिए भगवान से हाथ मिलाइए और भगवान जब हाथ मिलाते ना तो कमजोर जैसा नहीं मिलाते वो तो बड़े बलवान हैं और बड़े विनोदी भी हैं तो भगवान से हाथ मिलाइए एक हाथ अपना रखिए और एक भगवान का मानिए आ फिर बराबर हाथ मिलाइए और भगवान के हाथ ने तुम्हारे हाथ को दबा दिया आहा बहुत जोर है बाबा तुम में तो ओह ओ मेरे ठाकुर जी आहा थोड़ी देर आहा करिए बड़ा मजा आएगा और भगवान की भक्ति का रंग लगने का द्वार खुल जाएगा ऐसे ही रात को आदमी के मन में बड़ी शक्ति है नामदेव महाराज की माता शादी करके चली गई थोड़े दिनों में उसका पति स्वर्गवास हो गया कथा कहती है कि बेटी माँ बाप के घर आई बेटी को पिता ने कहा कि सच्चा पति तो जगतपति भगवान ही है बेटा हर के पतियों का तो यही हाल है और उस जमाने में दूसरी शादी की ऐसी वो रित भात भी बहुत कम रही होगी ले तेरा ये सच्चा पति देता हूँ इसी की सेवा कर इसी को जीवा इसी को शयन करा इसी की पैर चंपी कर उस निर्दोष बच्चे को भगवान तेरा पति है ऐसा पूजा की विधि बता दिया पिता ने दे दिया समय बीता उस लड़की के मन में हुआ कि लोगों के पास तो बालक है और मेरे पास तो कोई बच्चा नहीं है एक रात को अपने परमात्मा रूपी पति के चरणों में प्रार्थना करती है प्रार्थना करते करते मन ही मन उनको स्नेह करती है कथा कहती है कि उसकी अंतःकरण की इतनी सत्य संकल्प अवस्था आ गई कि उस सचिदानंद परमात्मा भाई निर्गुण भी है सगुण भी है कर्तुम शक्यम आकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम उसको भाष के वही मेरे गिरधर गोपाल मेरे पति के रूप में हैं और मेरे साथ शयन कर रहे हैं उसी भाव भाव में गर्भ रह गया जब वो अमेरिका या यूरोप का कैदी चूहा काटने पर सांप का जहर बना सकता है मीरा की निगाह जहर को अमृत बना सकती है तो नामदेव की माँ अपने भाव से भगवान को प्रकट कर सकती है और नामदेव ने कुत्ते में अपना भाव दृढ़ किया तो कुत्ते के मुंह से भगवान के दीदार किए थे ये मुख्य कर्तव्य के अपने आत्मिक भाव को आदमी जगाए नामदेव की होने वाली माँ वो कुरी वो शादी करके लड़की गई अब कुछ दिन हुआ तो उसको बालक होने के लक्षण दिखाई दिए माँ बाप बड़े चिंतित हुए वो जमाना आवारा गर्दी का नहीं था फिल्म का नहीं था लड़कियां बाजार में नहीं घूमती है और हमारी बच्ची किसी पुरुष के साथ कभी बातचीत भी नहीं किया तो ये कैसे ये माँ हो रही पिता को बड़ी चिंता हुई माता भी बड़ी शर्मिंदी और चिंतित रहने लगी एक रात को श्री हरि ने स्वप्ना दिया कि जब तुमने पति रूप में इनका वर्ण कराया सारी सृष्टि का पृथ्वी का पति मैं हूँ लक्ष्मी का पति मैं हूँ प्रकृति का पति मैं हूं तो इस देवी का पति मैं हो गया तो क्या बड़ी बात है और चिंता न करो लाछन की परवाह न करो तुम्हारे घर मेरा ही ओज स्वरूप भक्त नामदेव आएगा और वही बालक भक्त नामदेव हुआ और दो आंसू पड़े तो कुआं भर गया आज वो कथा तुमने सुनी थी तो मुख्य कर्तव्य जीव का है की अपना नाता भगवान से जोड़ दे पिता के रूप में जोड़ दे आत्मा के रूप में जोड़ दे साक्षी के रूप में जोड़ दे राम के रूप में मानो गणपति के रूप में मानो कृष्ण के रूप में मानो अंतर्यामी के रूप में मानो लेकिन भगवान को अपना मानो और अपने को भगवान का जानो ये तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है इससे तृप्ति मिलेगी शांति मिलेगी मुक्ति मिलेगी ज्ञान मिलेगा आनंद मिलेगा धैर्य मिलेगा जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से टक्कर ले वापस उसको इंसान कहते हैं जीवन में कई तूफान आएंगे तो मनुष्य जीवात्मा दुर्बल है दुर्बल को बलवान का सहारा लेना चाहिए और सबसे बड़े भारी बलवान तो भगवान ही है दुनिया भर के पहलवान और बलवान और सत्तावानों का सहारा लो लेकिन तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा के साथ तालमेल नहीं है तो एंड मौके पे सत्ता वाले पहलवान बलवान अथवा पुलिस ऑफिसर किनारा कर जाएंगे मुकर जाएंगे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके इर्द गिर्द सैकड़ों एमएलए चक्कर काट रहे जिनके कहने में डजनों एम थे लेकिन अंतरयामी से बिगाड़ कर न करने जैसे काम किए और फेंके अभी कोई उनको पूछता तक नहीं है ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ तुम पहले भीतर वाले से बिगाड़ते हो तो बाहर के लोग तुम्हारे से बिगाड़ेंगे और तुम भीतर वाले से परमात्मा से सेट होते हो तो बाहर के लोग पराए भी तुम्हारे हो जाएंगे तो मुख्य कर्तव्य है तुम अपने अंतर्यामी ईश्वर के हो रहो और ईश्वर के साथ तालमेल करो सुबह उठते समय भोजन करते समय कमाने के समय कमाई का कुछ उपयोग करना है तो ईश्वर के नाते सत्कर्म करो शरीर के लिए करते हो बेटा बेटी के लिए करते हो इस उसके लिए करते हो लेकिन अपने आत्म उद्धार के लिए भी कुछ हिस्सा ईश्वर के नाते भी करो तो तुम्हारा मुख्य कर्तव्य पुष्ट हो जाएगा तस्मात सर्व काले शुराजन राजन सर्वकाल श्री हरिका सुमरन चिंतन करना चाहिए औरंगजेब के पास कई मंत्रिमंडल में लोग थे एक गजब का सिंधी वलीराम मंत्री था उनका वो फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालता था आर्थिक व्यवस्था देखता था वर्ष के आखिरी दिनों में उसे चौपड़े किताबें, हिसाब किताब रजू करने के लिए जहापना के सामने गुश्त करने को आने का होता था वलीराम जब हिसाब किताब के चौपड़े लाया तो औरंगजेब का स्वभाव था कि कोई भी आए पहले राजा दाता ये वो करे अभिवादन करे और अभिवादन जब तक वो स्वीकारता नहीं और बैठने की आज्ञा नहीं देता तब तक वो मंत्री हो चाहे कोई भी वो खड़ा रहे वलीराम ने अभिवादन किया औरंगजेब और कहीं दूसरी जगह ध्यान लड़ाए हुए था वलीराम ने दूसरी बार अभिवादन किया औरंगजेब का ध्यान नहीं गया वलीराम का अंतरात्मा आत्मा पुकार रहा है कि इस लोगों का शोषण करके अहंकार को पुष्ट करने वाले इस पुतले का इतना अभिवादन करते हो इतना तो अगर इससे आधा भी भगवान की भक्ति करते मुख्य कर्तव्य पालते तो बेड़ा पार हो जाता अंतर का आवाज आया बलीराम वलीराम ने धीरे से वो किताब चौपड़े बपड़े बही खाते रखे और दबे पैर निकल गया निकल गया और गांव में जाकर ढंडेरा पिटवा दिया जिसको जो वस्तु चाहिए ले जाए वलीराम के घर से कट्ठी करने में तो जीवन लग जाता है और छोड़ने में मृत्यु का झटका ही काफी है ऐसे ही बांटने में छोड़ने में तो देर नहीं लगती और एक दिन तो छोड़ना ही पड़ता है वलीराम ने मरकर छोड़ने के बजाय जीते जी उनकी ममता छोड़ो और उनकी आसक्ति छोड़ो सर्वत्याग यज्ञ की घोषणा कर दी जिसको जो चाहे उठा के ले गया वलीराम ने भी एक धोती उठाई दो टुकड़े किए एक तो नीचे बांधा एक साधु जैसे हमारी एक धोती से दो बांध लेके चला गया यमुना के अये विशाल बालू जाके पैर पसार के बैठा है मुझा बाझारा साईं तू चलो पाण पसाई नंगड़ा निमाणे जा जिए पाल ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर के साथ गुप्त कर रहा है मानसिक वहाँ औरंगजेब का ध्यान खींचा बोले वलीराम आया था कहाँ गया लोगों तो ने बताया कि हजूर उसने दो दो बार अभिवादन किया आपने मुड़कर भी देखा नहीं वो रुष्ट होकर चला गया बोले जाओ शाही फरमान है उनको आज्ञा करो कि जहाँ पना बुलाते हैं लोगों ने खबर दी कि वो जहाँ पना बुलाए ऐसी जगह पर नहीं है वो तो सर्व करके साधु बाबा हो गए फक्कड़ हो गए बोले अब क्या करिए बोले हजूर अब तो क्या उनको तो कुछ चाहिए नहीं अब तो फकीर हो गए अब तो अपने को जाना पड़ेगा बोले अच्छा चलो औरंगजेब यमुना के तट पर आए और वलीराम आकाश की ओर निगाह डाले हुए बैठे आंखों की पलकें कम हिलने से मन एकाग्र होता है हर छह सेकंड में पलक हिलती है जयराम जी की मिनट में दो बार पलक हिलती आंखों से जो गर्म आंसू पड़ते वो दुख और पाप के होते हैं योगियों के और भक्तों के आंखों के आंसू पड़ते वो सुख और आनंद के होते हैं और शीतल होते हैं तुच्छ आंसू किनारों से बहते हैं और पवित्र आंसू में आंसू आपके बीच से निकलते हैं जयराम जी की ये बात तुमने बाजार में नहीं सुनी होगी स्कूल में नहीं सुनी होगी लेकिन आध्यात्मिक स्कूल में हंसते हंसते बढ़िया बात मिल जाती है जयराम जी बोलना पड़ेगा आंखें बस उस अलख पुरुष के विचार में मानो झपकिया भी कम ले रही है औरंगजेब खड़ा है औरंगजेब कहता है वलीराम। बलीराम बलीराम मानो है ही नहीं कोई दूसरी दुनिया में आखिर औरंगजेब झुझता है झुझलाता है कि अरे बलीराम आखिर तुम मेरे नौकर हो मेरे यहां तुमने गुलामी की है तुम मेरे गुलाम हो जहां पना खड़ा है बैठने तक को तुम नहीं कह रहे हो क्या तुम्हारी इतनी जुहरत जहां पना खड़ा है शहनशाह खड़ा है और एक नौकर बैठा है पैर पसारे बलीराम क्या कर रहे तुम वलीराम ने कहा राजन कौन किसका नौकर और कौन किसका मालिक मनुष्य अपनी बेवकूफी का नौकर है मनुष्य अपनी वासना का नौकर है इस चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुम्हारा नौकर है मुझे बढ़िया मकान मिले बढ़िया रथ मिले बढ़िया पैसा मिले इस वासना के कारण मैं तुम्हारा नौकर था मैं अपनी वासना का नौकर था अपनी गुलामी का नौकर था कि ये भोगों का तो सुखी होऊंगा ये पाऊंगा तो सुखी होऊंगा अब समझा के सुख का दरिया तो मेरे दिल में लहरा रहा है बेवकूफी चली गई वासना चली गई अब मैं नौकर तुम्हारा कायका और तुम मेरे जहापना काय के और ये गलती मत करना दूसरों को अपना नौकर मत सब अपनी अपनी वासना के नौकर हैं अपनी अपनी बेवकूफी के नौकर हैं बेवकूफी मिट गई तो कोई किसी का नौकर नहीं सब शहंशाह का स्वरूप है ईश्वर का आत्मा है वलीराम ने ऐसा सारगर्भित औरंगजेब को सुना दिया महाराज औरंगजेब देखता ही रह गया बोले आखिर ये करने से तुझे क्या फायदा हुआ बोले क्या फायदा हुआ हो तो आगे पता चलेगा अभी तो इतना ही हुआ कि मैं अभिवादन कर रहा था और जहां आंख उठा के नहीं देख रहा था और जब ये जहां की परवाह छोड़कर उस परमेश्वर को अपना मानकर बैठा हूं तो जहां तख्त छोड़कर नंगे पर यहां हाजिर हो गया है और मुझे उनके तरफ देखने की फुर्सत नहीं मिल रही है और मैं डांट रहा हूं फिर भी जहां सुन रहा है यह अभी शुरुआत का चमत्कार है आगे तो संत भी मेरी कथा करेंगे क्योंकि मैं उस परमेश्वर का हो रहा कर रहे हम लोग कथा जयराम जी बलिम की बात सुन रहे हैं सुना रहे हैं। जो तू मेरा हो सारा जग तेरा हो तू था मारो तो हूं थारो था अने तू नहीं मारो तो माथू कूट तारू ठीचाई मर तो मनुष्य को सर्व काल में राजा परीक्षा का चिंतन सुमरण श्रवण आदि करना चाहिए इससे उसके ये लोक और परलोक भी सुधर जाएंगे लोग बड़ी एक आश्चर्य चकित एक घटना घटे लोगों की एक ऐसी विचित्र मानता है पत्नी चाहती है कि मेरी चले और पता चाहता है मेरी चले कुटुबी हर कुटुबी चाहता है मेरी चले और सब चाहते मुझे मान मिले बड़े में बड़ी गलती है मान लेने की चीज नहीं मान देने की चीज है लेकिन हम मान लेने की चीज मानते हैं सुख लेने की चीज नहीं सुख देने की चीज है ये दो गलतियां सामाजिक दोष है व्यक्तिगत दोष है सामाजिक दोष है राष्ट्रीय दोष है विश्वव्यापी दोष है बड़े में बड़ा भारी में भारी ये दोष है सारे कलह सारे मुसीबतें सारे प्रॉब्लमों का मूल अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा ये चीज है मान लेने की इच्छा करते मान लेने की चीज नहीं मान देने की चीज है सुख लेने की इच्छा करते सुख लेने की चीज नहीं सुख देने की चीज है और कौर यूं मत डालिए वहां दीजिए वहां से अपने आप आएगा सुख लेने की चीज नहीं सुख देने की चीज है जो दूसरों को सुख देता है उसका भीतर का सुख का झरना खिलता है नया सुख बढ़ता है और जो सुख भरता रहता दूसरों से लेता ही रहता है उसका अंदर का सुख दब जाता है जैसे बोर में से पानी निकालते तो ताजा आता रहता है अगर नहीं निकालते और बाहर का डालते हो तो गड़बड़ हो जाता है ऐसे ही सुख बाहर से भीतर मत भरो भीतर से बाहर आने दो सुख देने की चीज है मान देने की चीज है ऐसा जब समझोगे तो जो मान का दाता है वो अपमानित कैसे होगा जो सुख का दाता है वो दुखी कैसे रहेगा तुम दूसरे की भलाई सब व्यक्तियों को तुम कपड़े नहीं दे सकते धरती पर के सब व्यक्ति जो कपड़ों की जरूरत मंद है सबको हम कपड़े नहीं दे सकते सबको हम भोजन नहीं दे सकते लेकिन जितनों को भी दे सकते सबको हम सहयोग नहीं कर सकते लेकिन जितनों को भी कर सकते अब सहयोग करें तब करें लेकिन सहयोग करने का शुभ भाव से हमारा हृदय सुखी हो जाता है और दूसरे को हैरान करने के भाव मात्र से हम दूसरे को परेशान करें वो परेशान हो चाहे न हो हमारा प्लानिंग फेल हो लेकिन परेशान के विचार मात्र से हमारा हृदय परेशान होना शुरू हो जाता है प्रॉब्लम दूसरे के लिए बनाने के विचार मात, मात्र से हमारा हृदय गंदा हो जाता है तो अपने सुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में जिंदगी है चार की कि तू किसी के काम आना सीख ले अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कराना सीख ले सुबह होता है बस घर के लोग उठते हैं भिख उठते हैं पति भिख मांगता है पत्नी सुख दे पत्नी चाहती है बेटी सुख दे बेटी चाहती है मैया सुख दे ननन चाहती भाभी सुख दे भाभी चाहती है ननन मान दे देरानी चाहती जेठाणी मान दे जेठानी चाहती है बस ठीक लेकर लड़ते रहते उमा कली की यही बढ़ाई खा वही रोटी लग करहीं लड़ाई जैसे आराम जय जय आराम नहीं सुख लेने की चीज नहीं सुख देने की चीज है मान लेने की चीज नहीं मान देने की चीज है जो मान लेने की जिसको आदत पड़ गई उसको कहीं थोड़ा मान मिला तो दुख होगा और ज्यादा मान मिला तो अहंकार होगा जिसको मान लेने की इच्छा नहीं है उसको मान मिलेगा तो भी कोई बात नहीं और मान नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं उसके द्वारा अच्छे काम होने लगेंगे मानपुरी है जहर की खाए सो मर जाए चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए हूँ आटलो आटलो काम करू न मैने जरा बे शब्द मने धन्यवाद ना न कीधा तो बस तेरे इतने काम का वैल्यू ही दो शब्द ही है क्या अरे तू जो काम करता है भले तुझे धन्यवाद कोई दे चाहे ना दे लेकिन तेरा सत्कर्म तेरा अंतर्यामी परमात्मा तो देखता है राम झरो के बैठ के राम झरो के सबका मुजरा ले तो सबका मुजरा ले जैसी जिसकी चाकरी जैसी जिसकी चाकरी प्रभु तैाति से फल दे तभु तै सा से फल दे हरि भैनाशन दुर्मती हरण भैनाशन कली में हरि को नाम कली में हरि को निश दिन नानक जो जपे दिन नानक जो जपे सफल होवें सब काम हरि हरि ओ ना हम वसामि वैकुंठे ना हम वसामि वैकुंठे योगिना हृदय नही हृदय मदभक्ता य्र गाय मदभक्ता गाय मी नारदा हरि हरि हरि हरि राम गयो रावण गयो राम गयो जा जाको बहु परिवार कहना निकिर कछु नहीं कहुना किर कछु नहीं सपने जो संसार सपने जो संसार हरी ही ओ। कबीरा कवा एक है कबीरा है पनियारी अनेक पनिया न्यारे न्यारे बर्तनों में न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक हरी, हरी ओ, ओ, ओ तुलसी जग में यूं रहो तुलसी जग में यू रहो जो रसना मुख माही जो रसना मुख माही खाती घी ओ तेल तो फिर भी चिकनी चिकुनी निकनी Hari Hari O oh, Ma Hari Hari O oh, Ma Ra हर राम परवाना भेजिया राम परवाना भेजिया वाचत कबीर रो वाचत कबीर क्या करूं तुम्हारे वैकुंठ को क्या करूं तुम्हारे वैकुंठ को जहां साधु संगत नहीं हो जहां साधु संगत नहीं हरी ओ मा, दान पर्व में भगवान शिव जी से पार्वती ने प्रश्न किया कि हे शंभ सदाशिव प्रभु कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा प्रयास करते नहीं करते उनके पास सुख सामग्री मकान रथ हाथी घोड़े वैभव अनायास ही अमित धन उनको मिल जाता है और कुछ ऐसे लोग हैं कि खूब खूब प्रयत्न करते तभी मुश्किल से अपना जीवन का गाड़ा चलाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके प्रयत्न शलोकों के मंगल की भावना से भरी हुई मां पार्वती ने पूछा कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनके पास धन वैभव होते हुए भी अपने पत्नियों के प्रिय नहीं होते कुटुम्ब के प्रिय नहीं होते और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो ठन पाल होते हुए भी अपनी पत्नी और कुटुंब के बहुत प्यारे होते हैं सम्मानित होते हैं जैसे रावण के पास बहुत सारा धन है लेकिन मंदोदरी के चित्र में का खास आदर नहीं है और सुशीला के पति जी उसके पास तो कुछ भी नहीं ठन ठन पाल है फिर भी सुशीला उन्हें खूब स्नेह करती है खूब आदर करती है भगवान करके मानती है तो ऐसा क्यों बोले जिन्होंने अपने किसी जन्म में रूप लावण्य का अहंकार किया और दूसरों की अवहेलना की और जिन्होंने प्रदोष काल में भोजन किया है प्रदोष काल में मैथुन किया है न करने के समय में जो काम किए ऐसे व्यक्तियों के पुण्य क्षीण होने के कारण धन दौलत तो अगले जन्म के दान के प्रभाव से है लेकिन टून टुन है और फिर बैठे बैठे पानी पी रहे और पेट पे हाथ घुमा रहे लल्लू तो बेचारा तो हो सब्जी ने न कहा वापस आया तो खाने को है जीने को है लेकिन खाने का जीने का जिनको ढंग नहीं है अगले जन्म में जिनको धन वैभव मिला और धन वैभव का सतुपयोग नहीं किया लेकिन जाते जाते जहां तहां उन्होंने बिखेर दिया दान में तो जहां तहां उनको मिल तो गया लेकिन उपभोग नहीं कर सकते हैं जय राम जी किसी के उपयोग में नहीं आया तो फिर अपने को मिला तो सही अपने उपयोग में भी नहीं आता